अपने जीवन में आनंद को जगाओ सतस्वरूप परमात्मा का स्वभाव है चेतन स्वरूप परमात्मा का स्वभाव है आनंद स्वरूप परमात्मा का स्वभाव है दुख बेवकूफी का फल है परेशानी वासना और बेवकूफी का फल है और आनंद स्वतः सिद्ध है आनंद दूर नहीं परे नहीं परदेश नहीं पराया नहीं और कहीं जाकर कुछ खाकर कुछ भोग कर नहीं स्वतः सिद्ध है जैसे नींद में से उठते कैसा आनंद रहता है कभी कुछ चिंता भय नहीं है कैसा आनंद रहता है अभी कैसा आनंद है इस आनंद को जगाओ आनंद के पांच नियम जान लो आनंद की पांच बातें समझ लो जब तक आनंद का ठीक एहसास नहीं हुआ तब तक क्रिया से जो मिलेगा भाव से जो मिलेगा लोक लोकांतर और पद से जो मिलेगा उससे जीवात्मा की प्यास नहीं बुझेगी परमात्मा का अंश है जीवात्मा और परमात्मा का स्वभाव आनंद है भगवान को दर्शन करके भी आप आनंद चाहते हो वस्तु पाके भी आप आनंद चाहते हो बेटा बेटी कहना माने इसमें भी आप आनंद ही चाहते हो लेकिन ये सब करें फिर भी आनंद टिकता नहीं बेटा बेटी सदा कहना मानता नहीं और कहना माने तो अहंकार आ जाता है तो फिर आनंद भाग जाता है आनंद के पांच बातें जान लो आनंद का कोई कारण नहीं है शुद्ध आनंद ऐसे ही मिलता है ऐसा हो तब आनंद आए कारण और कार्य के नियमों में आनंद को फंसा हुआ मत मानो आम था तो सारू हर हाल में आनंद स्वतः सिद्ध है आनंद के ऊपर मान्यताओं की राख मत लगाओ आनंद के ऊपर मान्यताओं की चादरें मत डालो आनंद का कोई कारण नहीं आनंद की कोई उत्पत्ति नहीं है आनंद का कोई विनाश नहीं आनंद नित्य स्वतः स्वभाव है जैसे भगवान की उत्पत्ति नहीं है भगवान का नाश नहीं ऐसे भगवान के आनंद का स्वभाव का भी नाश नहीं भगवान सत स्वरूप है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप और सबके आत्मा होकर बैठे तो आनंद की उत्पत्ति नहीं है आनंद का नाश नहीं है आनंद नित्य है दूसरी बात आनंद का कोई कार्य नहीं है आनंद सारे कार्यों का फल है हम अच्छा काम करें तो ये फल मिले तो आनंद आए तो ये फल नहीं मिले सारे शुभ कर्मों का फल सारे भजन ध्यान का फल सारे व शादी विवाहों का फल सारे धर्म कर्मों का फल है आनंद भगवान के दर्शन आए तो भी आनंद तो आनंद की उत्पत्ति नहीं है आनंद का कोई कार्य नहीं है सब का फल आनंद है तीसरी बात अन्य फल आनंद के नहीं है आनंद स्वतः सबका सरोपरि फल है अनुभवी ने लू आनंद मारे ऊ रे आत्मा न ज्ञान सीवाय कहू रे सुख दुख आवे तो वीरा सही ले रे अनुभवी एटलू आनंद मेव रे तीसरी बात है आनंद का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है जैसे दुख का प्रतिस्पर्धी है सुख का प्रतिस्पर्धी है धन के प्रतिस्पर्धी है कुर्सी के प्रतिस्पर्धी कंप्यूटर है कॉम्पिटेटर है ऐसे आनंद का कोई कॉम्पिटेटर नहीं मिलेगा आनंद से कोई कंपटीशन करने वाला नहीं आनंद एक ही अपने आप में पूर्ण है उसकी बराबरी से कंपटीशन करने वाली कोई वस्तु नहीं कोई व्यक्ति नहीं कोई परिस्थिति नहीं तो आनंद का कारण कोई उत्पन्न करे ऐसा नहीं स्वतः सिद्ध है आनंद का कार्य नहीं आनंद सबका फल है अन्य कोई फल नहीं आनंद का आनंद अपने आप में पूर्ण फल है आनंद का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है जैसे सुख का प्रतिस्पर्धी दुख है यश का प्रतिस्पर्धी अपयश है जीवन का प्रतिस्पर्धी मृत्यु है स्वास्थ्य का विरोधी रोग है जवानी का विरोधी बुढ़ापा है आनंद का विरोधी कोई नहीं जाती नहीं चौथी बात आनंद में अंतर नहीं है कि ये एक ये भी आनंद ये भी आनंद ये भी आनंद सब बराबर आनंद सब नहीं है बहुवचन नहीं है द्विवचन त्रिवचन नहीं है अखंड है जैसे सब आकाश बराबर है अरे एक ही आकाश है सब तो तुमने घड़े बनाए सब तो तुमने मकान बनाए इसलिए सब आकाश दिखते वास्तव में आकाश एक ऐसे वास्तविक में आत्मा का आनंद एक ही है तो सजाती, विजाति स्वगत भेद से रहित आनंद में मीठा खट्टा खारा हल्का फुल्का भारी नहीं होता खट्टा रस लो आनंद वही आएगा मीठा रस लो आनंद वही आएगा अच्छा गाना सुनो आनंद वही आएगा अच्छी प्रशंसा सुनो आनंद अच्छा आए वही आएगा अच्छे विचार करो आनंद वही का वही आएगा क्या ख्याल है खट्टे खारे वेरायटियां अलग होगी लेकिन आनंद वही का वही होगा मजा वही की वही बहु मजा आई बहु मजा आई आई फरिया तो मजा आई त्या आया तो मजा आई त्या आया तो मजा आई बद्धी वेरायटियों जुदी जुदी पर मजा आ आनंद एक ब्रह्म का है और पांचवा आनंद का स्वभाव है कि परोक्ष नहीं है जैसे स्वर्ग परोक्ष है वैंकुठ परोक्ष है मरेंगे तब जाएंगे मिलेगा ऐसा नहीं आनंद आनंद अपरोक्ष है अभी है यहां है जहां आप आनंद है घर गुरुजी ना चरणे गुरुजी जी चरण रगज उड़ी उड़ी लागे मुहे अंग मोहंगी मने भाग्य मतसंग मीरा भाई ने गा जब सत्संग मिलता है तो आनंद अनावृत हो जाता है बेपर्द हो जाता है जिसकी उत्पत्ति नहीं जिसका प्रतिस्पर्धी नहीं जिसमें परोक्षता नहीं जिसमें सजातीय विजातीय भेद नहीं ऐसा आनंद सबका अपना आपा है केवल उधर को नजरिया हो जाए मैं दुखी हूं मैं दुखी हूं तो तुम जो कोई बात में होती है ना तो आदमी सुनकर किसी का सुनकर अथवा शास्त्र पढ़कर मानता है तो किसी ने तुमको सुनाया है तुम दुखी हो अथवा किसी शास्त्र में लिखा है कि तुम दुखी हो बोले नहीं तो फिर दुखी हो दुखी हो तो तुम दुखी हो कि दुख को तुम जानते हो सच बताओ अगर तुम दुखी हो तो कभी सुखी नहीं हो सकते अगर तुम दुख को जानते हो तो तुम दुखी नहीं हो दुख आने जाने वाला है क्या ख्याल है तुम दुख नहीं हो तुम दुख नहीं हो दुख को जानते हो दुख को जानने वाला ना समझी से दुख में गोता मार के अपने को दुखी मानता है किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि तुम दुखी हो और किसी ने तुमको बोला भी नहीं कि तुम दुख हो या तुम दुखी हो और तुम स्वयं दुखी नहीं हो दुख को तुम जानते हो बिल्कुल सच्ची बात है अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बोले जी इसी कसम अपने प्यारों की कसम खाई जाती तुम क्यों मरो नूतन वर्ष के दिन अपने प्यारे क्यों मरे मरे तुम्हारा अज्ञान मरे तुम्हारी दुख की बेवकूफी मरे तुम्हारी चिंता तुम तो झुकझुग जी हो मेरे लाल तुम काहे मरो काहे डरो तो तुम दुख को जानते हो मैंने बहुत दुख देखे तो तुम वही के वही दुख बहुत आए तो दुख सतत नहीं रहता दुख आया चला गया फिर सुख आया फिर आया चला गया इसलिए दुख बहुत हो गए नहीं तो लगातार दुख रहते और तुम दुख होते तो एक ही होते तुम एक ही हो बचपन के कई दुख आए चले गए जवानी के कई दुख आए चले गए कई सुख आए चले गए तुम एक के एक तो तुम दुख भी नहीं हो और दुखी भी नहीं हो